वास्तवत्व प्रमाण न उपलब्धता इत्याशं कूटस्थ का वास्तविक होने में, में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जैसे माइक होने में कोई प्रमाण नहीं आपने कहा तो पूर्व पक्ष कहता है पारमार्थिक तो है वास्तविक है ऐसा कथन करने में कोई प्रमाण नहीं है सिद्धांत कहता है एक धोनी बहुत सारी श्रुतियां सारी श्रुतियां सब सा सकलापि न वसुत्व घोषयता सहंचन घोषयन्ति अस्य अने कूटस्थ से कूटस्थ का वस्तुत्व सकला अभी वेदाता घोषय सारी वेदास्त्र घोषणा कर रहे हैं कूटस्थ ही सत्य है ब्रह्म ही सत्य है आत्मा ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है। सपत्रुपम वस्तु अन्य सहन किंचना सहते शत्रुपा प्रतिपक्ष द्वितीय क्योंकि आत्मा है ज्ञाट अद्वितीय बोलते ना उसको एकम एव अद्वितीय है वो द्वितीय का सहन ही नहीं होता वेदांत तो कहीं भी द्वितीय को स्वीकारता ही नहीं है केवल प्रक्रिया से समझाने के लिए माया है कह दिया जाता है माया ने सारा कल्पना किया बोला जाता है अंत में इसलिए क्या कहते हैं माया ही नहीं है सारी जिसने कल्पना करी वही नहीं रह गई तो फिर कहाँ रह गया सारा इस तरह से रेत का महल बना देते वेदांति ये सारा जगत रेत के महल के समान हवा महल के समान इस कुछ भी वास्तविकता नहीं है इसलिए सपत रूपम वस्तु न सहन इस वेदान शास्त्रों में सपथ रूपा दूसरा कोई द्वितीय वस्तु प्रतिपक्ष रूपा एक दूसरा कोई सत्य वस्तु कहीं भी हमें स्वीकार नहीं है पश्चात प्रतिपक्ष पू्य वस्तु प्रतिपक्ष को न सहते किंचन किंचित कोई दूसरा द्वितीय सत्य वस्तु को इस एक में वतित पार्पिक के समक्ष स्वीकार नहीं किया जाता कूटस्थ से जीवेशी वास्तवत्व अवास्तुत्व तो साधने व्यंत न तर्कर साध्य थे साध यदि कोई कहे महाराज आप कोटस की सिद्धि के लिए जीव और ईश्वर में अवास्तविकत्व कोटस में वास्तविकत्व, ये केवल आप श्रुतियों के आधार पर सिद्ध कर रहे हो कोई युक्ति कोई तर्क आपके पास है नहीं सिद्ध करने का ऐसा पूर्व पक्ष कहता इतिहास इनके क्या दब तो कहते देखो ये जो हम ग्रंथ बनाए हुए हैं पंचदशी ये मुख्यों के लिए बना है शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं है यहाँ में तर्कों को समझाने के लिए नहीं है या तर्कों के जवाब देने के लिए ग्रंथ बनाया नहीं पहले बोल चुके हैं जो कुतर्क दाल के लिए क्या पढ़ोगे खंडन खंड का पढ़ लें पंचदशी नहीं है कुतर्क करने वालों के लिए श्रुति खंड़ का अर्थ समझाने मात्र के लिए हमने ग्रंथ बनाया प्रवृत्तवाद नर्कोपन्यास हम तर्कों के यहां पर विस्थार उपन्यास नहीं कर रहे हैं जहां किए हैं वो भी हमारे वेदांत ग्रंथ है उन ग्रंथों को पढ़ लेना तर्कों को विस्तार रूप ने पूर्व पक्ष तर्कों को उठाया और एक एक तर्क पछाड़ा पूरा अद्वैत सिद्ध है क्या एक द्वैत संप्रदाय में माध्य संप्रदाय में द्वैत माध्य संप्रदाय उनमें एक बहुत बड़े विद्वान हुए व्यासतीर्थ व्यास तीर्थ नाम उनका नाम स्वामी व्यास जी ने क्या किया जितने भी अद्वैत वेदांत का थी सारा उठाया उन्होंने कहा कौन बोले भावती जितने भी ग्रंथ थे वेदांत उनके जमाने के पूर्व तक जितने बड़े बड़े लोगों ने लिखा था सारे ग्रंथ को लिखे केवल भाष्य को नहीं भाष्य के टीकाओं को स्वतंत्र ग्रंथों को भी अद्वैत वेदांत के अनेक विद्वानों ने स्वतंत्र ग्रंथ बनाए हैं अद्वैत बना दिया किसी कुछ की कि सोच बनाया वो सारे ग्रंथों को लेते हैं और उसको उन्होंने लेके वहां दिए सारे तर्कों को खंडन करके पूरा अद्वैत सिद्ध कर दिया अद्वैत का खंडन कर दिया और द्वैत सिद्ध कर दिया ना, नाम लिखा न्यायामृत न्याय तर्क तर्क वालों के लिए ये अमृतम दे रहे हैं इसको पी लो और महान तार्क खो जाओ सारे अद्वैत विदय को प्राप्त कर लो न्यायामृत नामक ग्रंथ लिख दिया और अद्वैत सिद्धकार अपने मधुसूम सस्तों ने क्या किया एक एक तर्क को उन्हें खंडन कर दिया अद्वित सिद्धि नाम का पुस्तक उस पुछ पर लिखा अधिक कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है न्यायामृत पर वेदांति का अपना खंडनात्मक व्याख्या मूल ग्रंथ न्यायामृत है उसको ध्वस्त करने के लिए अद्वैत सिद्धि लिखा ऐसे महान विद्वान थे मधु संस्कृत सारे तर्क जाल को उन्होंने ऐसा पछाड़ दिए हैं जितने द्वैतियों का तर्क एक भी नहीं छोड़ा और वैसे खंड-खंड कार्य अन्य चित्रे भी तर्क थे अन्य दार्शनिकों की उन सारे गुरो ने मिटा दिया अब वैसा कुछ है आज तक तो दो बारा कोई उठा ही नहीं अद्वैत के खिलाफ कोई दर्शन का रास्ता कोई नहीं लिख पा रहा है तत्ववाद करके पुस्तक मैगजीन छापते थे द्वैत संप्रदाय वाले और कभी कभी फालतू तो का उल्टा पुलटा अद्वैत के खिलाफ लिख देते थे अपने मैगजीन में मासिक पत्रिका आती थी उनकी अब लोगों ने अद्वैत वेदान किया लोग जो शंकराचार्य के मठ है सिंगीरी मठ वाले थे उनके पुस्तक सब पुस्तक देखते रहते हैं कौन उल्टा पल्टा फालतू लिख रहा है भ्रमित कर रहा है दुनिया को उनने इनको पटकार दिया भाई आप कैसे लिख कर रहे हो अद्वैत वेदन के खिलाफ जो लिख रहे उसको तो साबित करो याद तो शास्त्र करो तो अद्वैत में बड़े अच्छे उद्भुट विद्वान होते हैं भी उर्वी में उन्होंने चैलेंज कर दिया ठीक है हम शास्त्र कर हम जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं हमारा तप सही है तो फिर बेंगलौर में एक शास्त्र सभा आयोजित काशिकानंद जी अद्वैत वेदांतियों के तरफ से थे और वहां के तरफ से विशेषज्ञ जी ने एक अनंत कृष्ण शास्त्री जी करके थे उनको बिठा दिया और द्वैत और अद्वैत बड़ा कपड़ा शास्त्री और अद्वैत वी माला एक पुस्तक छप गया उस पर काशिकानंद ने सारा द्वैत तर्कों को प्राप्त कर दिया विजयी हो गए ऐसे ऐसे लोग जो है ना बेमतलब की करते सच्चाई में इसके सामने कोई तर्क नहीं रहा जितने तर्क तो सबका जवाब दे चुके हैं उसके लिए आप खाद्य चित ग्रंथ पढ़ेंगे तर्कों का जवाब उसमें है इसलिए आपका पर हम जो लिख रहे हैं ये जो ग्रंथ है मुक्षुओं को का अर्थ समझाने के लिए है तर्कों के जवाब देने के लिए नहीं है श्रुत्यर्थम विशदी कर्मो न तर्कना शंका नाम अतर्को अवसरो व कहते हम तो केवल श्रुति के अर्थ को विस्तार में समझाने के लिए लगे हुए हैं हम किसी बात को तर्क से सिद्ध कर कथन करना नहीं चाहते इसलिए तार्किकों की शंका का कोई अवसर नहीं है हम कोई तर्क दें तब वो भी तार्किक खड़ा हो गया और अपनी तर्क से शंका करेगा हम तो तर्क दे ही नहीं रहे हैं हम तर्कों से कोई बात सिद्ध नहीं करना चाह हम तो किस श्रुति को समझाने का प्रयास कर रहे अत यह तर्क को लेकर के हम किस जब सिद्ध ही नहीं कर रहे हैं कोई पूर्व पक्षी तार्किक आकर तर्क करें ये बिल्कुल वहां कोई अवसर ही नहीं रह गया तो इसे क्या लाभ हुआ इसका लाभ यह हम ये संदेशा देना चाह रहे हैं कुतर्क जाल से दूर रहो तस्मात कु त्यज मुतिमाश्रय श्रदो तुम्बाया जीवेश करोती प्रदर्शित इसीलिए मुक्ष को क्या करना चाहिए कुतार त्याग करके श्रुति में आश्रित रहना चाहिए और श्रुति क्या हमने पहले साबित कर दिया है, है। में माया ही जीव और ईश्वर का निर्माण करती है यह बात हमने दिखा दिया है इसलिए इसी में टिकना कुतार के कों के जाल फंसा नहीं और कुछ कुछ उल्टा पुलटा बोलेगा जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता ईश्वर का जीव नहीं हो सकता तो और जीव ईश्वर माई का नहीं है जीव भी सत्य ईश्वर भी सत्य है ऐसे उल्टा पुलटा बोलेगा बड़े तर्क देंगे अरे जीव तो कभी कैसे शुरू हो जाएगा हो ही नहीं सकता इतना ही अधिक से तुम वहां जाओगे उसके कोट का बटन बन जाओगे और क्या करोगे जेप बन जाओ या उसके पैर का धूड़ बनोगे ये तो कहते ना भक्ति वाले से अरे पैर का धूल ना बनो कोई बात नहीं उसके जूते पर एक धूड़ बन के बैठ जाओ तो भी धन्य है यही सब को व्याख्या करते हैं वो अच्छा चलो ठीक तो <laughs> <laughs> नहीं सब मूर्खों का लक्षण है शास्त्र का जो सम्यु ज्ञान नहीं है श्रुति को जो सम्यक समझा नहीं है वही से जालो पड़ा रहेगा हाँ लेकिन वो भी एक स्तर है उसे मस्तिष्ट तिरघट तरगट दे वो अंत में दे सोचेगा कब बनेंगे हम दास पता नहीं कब हम बनेंगे धूड़ पता नहीं कितने जन बीत गए है राम नाम रटते हुए धूल तो बने नहीं अभी मनुष्य बने जा रहे हैं इसका मतलब है धूल बनने की लालसा गलत है ये एक नहीं दिन विवेक जगेगा उसका कि बनना बनाना दोनों ही बेकूफी का लक्षण है आप बनोगे ना वो भी मूर्खता है कोई बनाया जा रहा है आपको कुछ वो भी गलत है बनना और बनाना दोनों ही गलत चीज है जो कि बंद है मैं महंतु आप बन रहा है ना आश्रम बनाया लगे ना मैं महानतु समझ रहा बन रहा है ना महंत बन रहा है वो मूर्ख और दुनिया तो बनाती है मुर्गा आपको दस लोग आ जाएंगे आपको चादर उड़ा देंगे कहेंगे महामलेष्वर महाराज की जय हो कह देंगे ना पार्वती पदे हर महादेव आपको महामूर्ख बना दिया दोनों होता है लेकिन दोनों ही गलत है क्योंकि आप मुक्ष में हैं आप निर्विशेष रूप में जाना चाह रहे हैं सविशेष रूप में तो जाना नहीं चाहते सविशेष तो है ही पहले से और विशेषण को जोड़ना क्यों चाहते हैं आप जो विशेषण उपलब्ध स्व ज्ञान स्वकृत पूर्व जन्व, जन्म जन्मांतर कर्मों के वजह से इन्हीं से मुक्ति पाने के लिए तो हो और से विशेषण जोड़े जा रहे हो क्या फायदा होगा विशेष मुक्त कैसे हो जाएंगे शरीर वाला हो ऐसे एक विशेषण है ब्राह्मण दूसरा विशेषण है पुरुष तीसरा विशेषण है ना सबसे पहले मनुष्य हो विवेक चुड़ावणी शुरू करते हैं न सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर पाना उससे भी दुर्लभ है उसे पुरुष शरीर पाना, शरी पाना उससे भी दुर्लभ है पुरुष होता हुआ ब्राह्मण शरीर पाना ब्राह्मण शरीर पाना है उससे भी दुर्लभ है ब्राह्मण शरीर पाकर के भी ज्ञान होना श्रुतियों का श्रुतियों ज्ञान से भी दुर्लभ है विवेक जगना श्रुतियों को पढ़ लिया रख लिया शब्दार्थ तो बड़ा पंडित हो गया साकारा कर दिया साकार महाराज टाइटल लेके घूम रहा है भी बेकार है इसे उससे भी श्रेष्ठ कौन है ये शास्त्रार्थ को जानकर विवेक करें नास्तिक देना ये सब समझ करके अपने कर्मों का भोग देखता हुआ विवेक कर लो और श्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ कौन है मोक्ष ऐसा करके श्रेष्ठ तब गाते जाते हैं ये सारी उपाधियां तो है मनुष्य हो पुरुष हो ब्राह्मण हो शास्त्र विवेकी हूं मोक्ष हूं यह भी सारा विशेषण है इन्ही विशेषणों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हो पढ़ लिए हो मान लो उसके बाद एक विशेषण जोड़ में महंत हो तो क्या पढ़ सारा शास्त्र पढ़ना बेकार है इस विशेषण की लालच में है तो शास्त्र पढ़ना ही बेकार है तो मूलभूत इन विशेषणों को त्याग करके मुक्त होने के लिए चला हुआ व्यक्ति एक जाडिम विशेषण को लेकर जाना चाह रहा है उसके लिए पीछे भाग रहा है जीवन नहीं होगा विवेक प्रकरण ग्रंथों को पढ़ते रहना इसलिए बहुत जरूरी होता है और प्रकरण ग्रंथों को भी बहुत अच्छी बात है उसमें जो श्रुतियों में साक्षात नहीं है ना इसको समझाने के लिए प्रकरण ग्रंथ विस्तार समझा रहे हैं यहां संक्षेप सूत्रवत बोल दिया ने उपनिषद ने गीता ने वैसे इस एक बात को लेंगे अब जैसे जो आपने देखा क्या मंत्र आया था पहले आत्मान पुरुष एक मंत्र था उसको समझाने के लिए दो श्लोक लिख नहीं? इतना बड़ा ग्रंथ बन गया ऐसे एक एक मंत्र कहीं तो एक मंत्र एक टुकड़ा को लेकर एक शब्द को लेकर एक वाक्य को लेकर के विस्तृत ग्रंथ बने हुए हैं उसको पढ़ने से पढ़ दिया पूरा हम लोगों का को खुल जाता है क्या असलियत है ये शास्त्र क्या बोलना चाह रहा है और सारी गहराई ले जाते मूल समझना जरूरी है को समझने के लिए प्रकट की जरूरत इसमें पंचदशी विधान परेश्वर क्यों पढ़ा रहे हैं उसकी तैयारी करवा लेना, नहीं तो वो भी इस चीज समझ में नहीं आएगा यहाँ सारी प्रक्रिया समझ में हो तो वह समझ में आएगा कि देखो मुक्षु तो कु में क्या निर्णय लिया माया जीव ईश्वर को बनाती है ये बात हमने पहले दर्शा दी इसे अन्यों के तरफ मत पड़ो मुक्श नाम श्रुति अनुसंध्या मुक्ष लोग श्रुतिक किस प्रकार का अनुसंधान करना चाहिए श्रोतियो जीव शर्माई ईश्वर मैंने निर्णय कर लेना यही चिंतन करना शुरू ने निर्णय दिया है कि जीव भी माइक है ईश्वर भी माइक है ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि भवे जागृदाद विमोक्षांत संसार हो जीव कर्तृिक देखो ये बात पहले भी आया श्लोक दो बार आ चुका है छठे प्रकरण में सातवें प्रकरण में भी आया विराठ प्रकरण में आ गया क्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत की जो जो है सृष्टि वो ईश्वर कृत सृष्टि है और जागृत से लेकर के मुक्ति पर्यंत का जो सृष्टि है वो जीव कृत संसार संसार है जीव कृत संसार समझो ईक्षण एक बहुत प्रजा जो सृजता सईक्षता इत मंत्र से जु कहा जा रहा है प्रवेशानता या सृष्टि तत्कृत अनन्य जीवन अनुप्रविश्य इतने मंत्रों के द्वारा प्रवेश की कथन कही गई है वहां तक की जो श्रुति जो कथन करते पूरी पूरी प्रक्रिया वो ईश्वर समझना उसके बाद जागर स्विशक्ति का अनुभव करता हुआ दिन प्रतिको जन बिताते हुए मुक्ति पर्यंत का जो संसार है यह जीव का प्रसार है जागृदादि मोक्षांत हो संसारो जीव कर्तृक हो जागृत स्वृष्टि शक्ति बंध मोक्षरक्षण संसार काने का तात्पर्य सारी सृष्टि से लेकर मोक्ष तक का सबकल्पित हुआ पहले माया ने जीव की कल्पना करी ईश्वर कल्पना कर दी ईश्वर ने प्रवेश कल्पना कर दिया प्रवेश के पश्चात मोक्ष जीव ने कल्पना कर दी तो सारा कल्पना ही तो हुआ एक क्षण से लेकर मोक्ष तक सारी चीज कल्पित है ये कहा क्यों रहे हैं आप ये साबित करने के लिए ये असंग। तो उसकूटस्थ माया ने ये सारा कर दिखा रहा है। असंग कूटस्थ सर्वदा ना से कशन भगव्यतिशयस्ते न मन सेचार यम अपने मन में दृढ़ता पूर्व विचार करो दृढ़ता पूर्व विचार करो ये कूटस्थ सदा सदा सर्वदा सब प्रकार से सब काल में देश कालतः वसुता परिच्छेद रहित असंग है, संग रहित है न अस्य भवति, इसका कोई नहीं हुआ आज तक इसका कोई नहीं आया आत्मा को कोई है क्या आत्मा को कोई दूसरा ही नहीं अस्य कषन सर्वदा न नतिशय इससे भी अतिशय विशेष रूपेण इसे भी विलक्षण हो इसे श्रेष्ठ इस हो इसे भी महान हो ऐसा कोई दूसरा हुआ ही नहीं इसलिए मन से एवं विचारे मन में ऐसा विचार कर लो कि मैं वह कुटस्थ हूं जिसका अतिशय आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ है वह निर्दिशय परमानंद प्रेम स्वरूपा वो मई हूं ऐसा निरंतर विचार करना कूटस्थ से मृत्यु-जन्म लक्षण से व्यवहार और मरण से जन्म आदि सारा व्यवहार जो समूह क्या है वो असत्व है अतः मुक्षुम सर्वदा विचारे अभिप्राया मुक्षु इसी पदार्थोंने वस्तुओं को लेकर के निरंतर चिंतन करना चाहिए कूटस्थ से जन्मादतिशय अभाव कुत अवगम्य थ का जन्माद नहीं होता ये कैसे आपको पता चला इत्याशं श्रुति वाक्य श्रुति है आत्मोपरिषद उसका इकतीसवा मंत्र है आप तोपरिषद की इकतीसवा मंत्र दे रहे हैं आप न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न साधक न मुक्षो न वही मुक्त इतना परमारछता ये बचना मुश्किल होता है न निरोधो हो न चौत्पत्ति ही न बद्धो हो न साधक कहते न निरोध हो न चौथपत्ति ना बंधन हुआ है ना उत्पत्ति हुई है ना कोई बद्ध है ना कोई साधक ना कोई मुक्स है ना कोई मुक्त है यही वास्तव ये सब माया ही कर दिखा रही है किसी को बंधन वाला दिखा रही है उत्पन्न होता हुआ दिखा रही है किसको बद ही है दिखा देती है किसको साधक दिखा दे रही है किसको मोक्ष रूपे न जैसे चित्र कल्पना एक साधा कपड़ा था कलाकार ने अपने मर्जी से उल्टा पलटा दुनिया कल्पना कर लिया वैसे एक सीधा सा दुनिया पर कल्पना कर वाक्य में देखो वो एक भी सत्य नहीं है चित्रकार की अपनी कल्पना मात्र है सत्य क्या है पाठ शुद्ध उसी प्रकार यहाँ पर भी सत्य क्या है विशुद्ध कोटस्थ है, बाकी सारी मा। माया खुद की ओर कल्पना है दो सौ पैंतीस छठे लोग में आया था जीवेश्वराज स्वरूप प्रतिभा मर्देश सीधा बोल देना कई बात क्यों श्रुतियों में इतना लंबा चौड़ा कथाएं बांध च दी गई है उत्पत्ति की प्रक्रिया विनाश की प्रक्रिया लय की प्रक्रिया कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ परस्पर विरोधी भी बोल दिया कहीं बोलते सारा इकट्ठे पैदा हो गया कहीं क्रम से हुआ आकाश अधिक्रम से कहीं क्रम से हुआ कहीं कुछ कहीं कुछ बोल रही क्यों ऐसे कर रही है पूर्व पक्ष पूछता है तत्र जीवेश्वर आदि प्रतिपादन किम किस प्रयोजन से किया इसने इत्याशं अभांग मन आत्मनो अवबोधन आय क्या वाणी और मन का जो भूता ब्रह्म है उसको अज्ञानियों को बोर कराने के लिए श्रुति सारी प्रक्रियाओं को करें। भी कल्पिती तो है। क्या माया से बाहर है है? है? श्रुति भी तो माया में ही है श्रुति भी कल्पित ही कल्पित श्रुतियों ने ऐसी कल्पित प्रक्रियाओं को दे दिया जिससे अज्ञानी ज्ञानी हो जाती हैं। विचित्र तो कहेंगे संवादी भ्रम संवादी भ्रम यही होता है फल मिल जाता है ना आपको उसी प्रकार से ब्रह्म भी ब्रह्म को सोचते हुए चलता है और भ्रांतिपूर्वक भी चल रहा है भ्रांत्यात्मक तो श्रुति को लेकर भ्रांत्यात्मक विचारों को लेकर भ्रांत्यात्मक चिंतन करता हुआ ब्रह्म हो जाता है सत्य हो है संवादी भ्रम को बताएंगे आगे और विस्तार पर विचार चलेगा अभी नरे श्रुतिषु तत्र जीवेश्वरा स्वरूप प्रतिदन किमशं अवांगोचर से आत्म अवबोधनाय अवाम्यं तम श्रुतिर्बोधय सदा समाश्रित्य अवांग वाणी और मन आदि तम वाणियों आधिक्यरा अग्रहूता वह आथे उसको श्रुति ही बोधय बोध कराने के लिए क्या कर रही है सदा हमेशा ही जीव ईश्वर जगत इत्यादि को आसन करके बोध कराती करोदित्व श्रुति विज्ञान कुत दृश्य एक तत्व को, तो को समझाने चली हुई जो श्रुति अलग अलग प्रक्रिया क्यों अपना रही है, है? कहीं कुछ है, कहीं तो अवस्था तरह की प्रक्रिया कहीं जो है कहे पंचकोश की प्रक्रिया कहीं कुछ कहीं कुछ प्रक्रिया बना रही क्यों एक ही तत्व तो को समझाना है प्रमुख को एक तरीके से समझा देते अलग जैसे तरीके से बुद्ध रास्ता बताना है कैसे बताएं आप एक साधक को बताओगे तो आप बोलोगे देखो महात्मा जा रहा है उसमें अमुक अमुक रास्ते आश्रम मिलेगा फिर यह आश्रम मिलेगा फिर वो आश्रम मिलेगा बोलोगे है ना आपको सेट को बोला गया था, अरे अमुक होटल में मिलेगा उसका, बाद अमुक होटल में मिलेगा उसका, बाद अमुक होटल में मिलेगा बोलोगे क्यों उसको तो होटल चाहिए रुकने के लिए आसम तो मैं नहीं जाएगा ना रुकेगा नहीं वो रुके उस होटलों को बताएंगे और जो खड़ी भिक्षा लेके चलने वाला हो उसको बताना सबसे पहले कालीक्रम्ची कटवा हो पर्ची लेके जाओगे जगह जगह आपको राशन मिलेगा कहाँ कहाँ मिलेगा बता देंगे उसको जाना तो सभी को बद्रीनाथ अलग तरीके का रास्ता बता दिया था मैं अभी क्यों अधिकारी भेद है, वैसे शुद्धि विचार्य देख रही है ये थोड़ा मंद अज्ञानी है थोड़ा मध्यम अज्ञानी है तीव्रज्ञानी है थोड़ा विवेक है तो मध्यम विवेक की है उच्च विवेक है कितनी वैराग्य है मंद वैराग्य है उत्तम वैराग्य है मध्य वैराग्य है तीव्र वैराग्य है अनेक अधिकारी भेद से अलग अलग तरीके से वो समझाती है इसलिए अनेकों प्रक्रिया श्रद्धा दिखाई दे रहा है एक वस्त्र समझाने के लिए अनेक प्रक्रिया इसलिए अपनानी पड़ती है शुद्धि न तत्व विज्ञानम सिद्धांतिकता है ठीक कह हो तत्व तो एक है उसे कोई विरोध नहीं है विज्ञानम विरोधी ज्ञानम विज्ञान विरुद्ध कथन करने का ना विधान होता है पर सब विरोधी कथन हो जाए ऐसा कुछ नहीं है तथ्य एक है उसे कोई विरोध नहीं है अभी तो तद बोधन प्रकार बोधन करने के प्रकार ने भेद है अनेक प्रकार कर लिया क्यों तदपि पुरुषित्त वैषम्य अनुसरेगा जो बोध है पुरुष उसके चित्त में वैषम्यता है उसके अनुसारेण ही प्रक्रिया में भी अलग अपराधा पड़ा है इस बात को सुरेश्वराचार्य ही इसको स्पष्ट किया है सुरेश्वराचार्य के लिए यया भवे पुंसा व्युत्पत्ति प्रत्यगात्म साक्रिये ह्या साचार्य भवे तुम सा श्रुति को मतलब नहीं है एक प्रक्रिया जो प्रक्रिया किसी एक प्रक्रिया में उसका आसक्ति नहीं है ये अच्छी है वो बुरी है प्रक्रिया ऐसा कोई मतलब ही नहीं श्रुति इतनी महादयालु माता है वो सोच रही है भी कैसे इस बच्चे को समझ में आया कैसे समझ में आ गई वो हर तरीके को अपनाने को तैयार ताकि बच्चे को समझ में आ जाए इस्लोक में क्या है माता क्या करती है बच्चे को समझाने के लिए हर तरीके हथकंडे अपनाती है प्यार से भी पीट करके भी भय से भी अनेक प्रकार समझाती है ना वो उसे श्रुति तो महामाता है वो तो दयालु इतने हैं कि माता से हजार बना जाता है इसे वो सोचती है जो अधिकारी आए हुए हैं कोई, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा है मैंने कैसे समझाऊ से पुरुष की बुद्धि का विपत्ति के अनुरूप उन्होंने क्या किया अनेक प्रकार वित्पत्ति यया भवित जैसी जैसी प्रक्रिया से पुरुष की बुद्धि को विपत्ति हो जावे प्रक्र... किस विषय में प्रतिगात्मनी अपने जीव रूप के बारे में प्रतिगात्मनी स्वरूप के बारे में उसको जैसी उत्पत्ति हो जावे, जाए प्रक्रिया वैसी वैसी प्रक्रिया यहाँ प्रश्रुति ने अपनाई हुई है और इसलिए हर प्रक्रिया साधु प्रक्रिया कोई प्रक्रिया गलत नहीं जो जिस स्तर पर है उसके लिए वो प्रक्रिया ठीक है इसलिए हम बार बार कहते हैं किसी के हमें निंदा करने से कोई मतलब नहीं सब है सब ठीक है सब साधक ठीक है वो अपने अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो अपना उस स्टेज में है तो ऐसा कर रहा है ठीक है करने को तो उसको वो स्टेज जब उड़ू समाप्त हो जाएगा अगला स्टेज में अपने को आ जाएगा हम क्यों इसको कहें तुम गलत कर रहे हो नहीं तुम्हारा ठीक ऐसे करो नहीं बोलना उसको इसे क्या विद्वान का कर कर्तव्य क्या है भगवान ने कृतज्ञ में क्या कहा जोशे सर्व कर्माणी कर्म को करने के लिए उसको प्रेरित करो अपने आप कर्म से व्यक्त हो जाए तो ठीक है जो छोड़ेगा वो घाटा में रहेगा अपने आप जिसका छूटेगा ऊपर चढ़ते जाएगा ये होता है जो जबरदस्ती छोड़ता है उसका पतन होता है जो स्वतः छूट जाता है वो उन्नति को प्राप्त करता है स्वतः छूटता है उसे बार बार बताते हैं जैसे आम को तोड़ते हो पकाने के लिए बहुत प्रक्रिया अपनानी पड़ती है नहीं और उससे बहुत हसड़ जाते हैं कैसे भी पकाने कोशिश करो कहीं इधर से सड़ गया उधर से सड़ गया कहीं दवा यहाँ लग गया जाता कहीं वहां गया जाता उधर सड़ जाता है गड़बड़ होता ही है वो कच्चे तोड़ के जो के जो बकरे भर के भेज देते हैं ना इससे सारा गड़बड़ होता ही है आप कोई भी एक आम की पेटी खर्च लाओ पूरा आम सही से आपको मिलेगा ही नहीं कच्चे में तोड़ा हुआ है ना मामला स्वतः पका हुआ कहीं से भी सड़ा नहीं रहेगा सुता आम से छोड़ पेड़ से छोट गिरे वो देखो उसका स्वाद देखो कहीं भी ऐसा सड़ा नहीं होगा वो स्वाद सर्वोत्कृष्ट मिठा होगा वैसे जो ज्ञानी आपका शास्त्र कर करते करते करते करते सेवा कर रहे हैं कर्मयोग हो रहा है निष्काम कर्मयोग हो रहा है निष्काम उपासना कर रहे हैं इधर निरंतर ज्ञान अध्यास स्वाध्याय हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है जैसे इसमें गहराई में जाते हैं वो अपने आप छूटते जाते हैं कर्म छूटेगा फिर उपासना भी छूटेगी फिर चिंतन करोगे फिर चिंतन भी ऐसे भारी लगेगा एक पुस्तक उठा के देखना भी लगता है कि कहा पहाड़ है, है क्या कर रहा भाई क्या कर है पुस्तक खोल के देखने की इच्छा बस लगता है बस स का चिंतन कर रहे हैं जगत मिथ्या चिंतन चल रहा है बस उसके अलावा कोई पुस्तक देखना भी नहीं चाहे वेद लाओ जो उपनिषद लाओ चाहे शंकराचार्य भाषाओ कोई और चीज देखना नहीं चाहेगा वो स्थिति धीरे दिर धीरे आती है अभ्यास होता है और यदि पहले से छोड़ छोट बैठने कोशिश करेगा तो मन भागते रहेगा भाग भाग चलने वाले चंद्रवासना अनेक प्रकार की है इसीलिए तीनों को लेकर चलना पड़ता है तो बार बार कहते हैं अंतकरण रूपी खेती है इस अंतकरण रूपी खेती को निष्काम करोगे उसे जोतो जोतोगे तो शुद्धिकरण होएगा, कचरा कबाढ़ निकल जाएगा निकल गया उसके उससे पानी दो भक्ति रूपी उपास रूपी पानी पीजिए और ज्ञान रूपी बीज को आरोपण कर दो मोक्ष रूपे फसल कट कर जाए कर्म भक्ति ज्ञान आप कोई भी ग्रंथ देखो हमारे शास्त्रों में क्यों होता है क्यों होता है विचार करके देखें यदि एक अधिकारी को एक ही चीज जरूरत है तो केवल ज्ञान की चर्चा हो कोई ग्रंथ में केवल कर्म की चर्चा हो ऐसा कोई नहीं वेद देखो स्मृतियों को देखो महाभारत देखो रामायण देखो पुराणों को देखो किसी भी ग्रंथ देख लीजिए आप उसे कर्म की भी मिलेगा उपासना की भी मिलेगी अज्ञान की भी गीता में चलो बोलते हुए ना छत है कर्म षट कम बाकी छे उपासना ष अंतिम अंतिम ज्ञान सिर्फ कर्म उपासना ज्ञान तीनों लेखों के चलते रहना चाहिए चलते चलते चलते क्या होता है अपने आप कर्म छूटेगा कर पहले फिर उपासना छूटेगी फिर ये शास्त्र भी छूट जाएगा स्वर्ग में सिद्धि हो जाएगी प्रेरणा होता है बुद्धि से छोड़ना नहीं अपने अहंकार से त्यागेगा कोई चीज का मैं नहीं करता मैं हुँ, सन्यासी वेदांति करूंगा गड्ढे में जाएगा। इसे देखो ये तुम साम विपत्ति प्रत्येगा प्रत्येगात्मा के विषय में जैसे जैसे पुरुष को उत्पत्ति हो गए साक्रिया साधवी यह सात वही वही प्रक्रिया साधु प्रक्रिया सही प्रक्रिया है उसके लिए यह समझ करके आचार्य वासुदेव आचार्य ने साफ साफ अपने प्रतिपादिकों में प्रति विरोध क्यों हुआ फिर इत्यासंकोध शून्य नाम बात करें मान लो भाष्यकार ने प्रशस्त्र क्या किया अद्वित शंकराचार्य ने मध्वाचार्य ने द्वैत बोल दिया उसी मंत्रों की व्याख्या द्वैत प्रकर निकाल दिया और क्यों हुआ श्रुति का अर्थ एक है श्रुति एक है उसका लक्ष्य एक है उसका अर्थ एक है इसीलिए तो निकाल दिया किसे किसी अद्वैत किसी कि विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत केवल विशिष्टाद्वैत शैवाद्वैत द्वैताद्वैत भेदा भेद अचिंत भेदा भेद अनेक अर्थ से निकाल दिया? एक से खोपड़ीदार आदमी एक ही चीज को तोड़ फोड़ करके उल्टा उत्पत्ति समाज करके कोई किस को लाया। दूसरे धातु को बोल दिया गुरुपक्ष पूछता है महाराज श्री से एक अनुपत्पाद का नाम है कुतो भी प्रतिपत्ति उसको प्रतिपादन करने के दस आचार्य खड़े हो गए और दस अलग अलग व्याख्या क्यों कर दिए इत्याशं श्रुति तात्पर्य बोध शून्य ना असल में श्रुति का तात्पर्य बोध शून्य है वो श्रुति का असली तात्पर्य कोई समझ नहीं रहा है जो प्रत्यक्षा प्रमाण से सिद्ध है उसको श्रुति बोध नहीं करा सकती है श्रुति का श्रुतित्व खत्म कुमारल भट्ट गए महान उद्घोष को याद रखना चाहिए कुमार्य भट्ट का साथ, साथ वेद क्यों आया श्रुति क्यों प्रकट जो हम जान रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान आदि से इसी को बताने के लिए जरूरत है की? वेद की। जिसको से जान सकता हूं, अपनी बुद्धि से जान रहा हूँ उन्हीं को बताने के लिए वेद, के क्या वेद की क्या जरूरत है महान चीज है न जो हमें प्रत्यक्ष किसी प्रमाण से नहीं जाना जा रहा हो उन चीजों को बताना है तो यही वेद की वेदत्व वेद की महिमा है नहीं तो वेद निरर्थक है इसमें क्या लिखा प्रत्यक्षेणानित यस्तु उपायो न बुध्यतेन विदंति वेदेन तस्मा वेदस्य वेदता अर्थ संग्रह लिखाया भूल गए बोर्ड पर लिखा था सबने लिखा है प्रत्यक्षेण चासे अन्य सारे प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमिति शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि चेष्टा और भी ऐतिह्य सम्भाव्य अनेको प्रमाण मानते हैं ना जितनी भी प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्ष उपायों यस्तु बुद्ध उपायो थे जिस तत्व का हमें उपाय का ज्ञान ही नहीं हो पाता वो चीज हमें पाना है हम कैसे पाएं समझ नहीं आती मोक्ष पाना है कैसे पाएं समझ में नहीं आ रही स्वर्ग पाना है कैसे पाना है इसके लिए क्या प्रत्यक्ष अनुमान कोई प्रमाण से निर्णय ले सकते हो? नहीं ले सकते इसके लिए एनम विदंती वेद उस उपाय को हम वेदों से ही जान पाते यही वेद की वेदत तस्मा वेदस्य वेद कुमार भट्ट उद्घोष यही वेद की वेदत्व स्वर्ग हम कैसे ऐसे करने से ही मिलेगा ऐसे वेद ने बोला और कोई प्रमाण से आप नहीं जान सकते हैं कैसे करना चाहिए स्वर्ग पाने के वेद ना होता स्वर्ग पाने का साधन हमें मालूम नहीं वेद ना होता मोक्ष पाने के साथ नहीं, नहीं होता कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से एक ज्ञान या कर्म या उपासना को जाना जान नहीं जा सकता तो वेद ने विधि करके हमें दिया है यही वेद की वेदत्व है कि प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से नहीं जाने वाले वस्तुओं को उन्होंने हमको दे दिया और ऐसे वेद को अनादर करता हुआ उसकी शाखा मात्र को नाचते हैं कि हम लोगों की कमी कोई गीता को लेकर नाच रहा है गीता ही सब कुछ अरे गीता तो एक शाखा है वेद एक पत्ते के समान, शाखा है वेद में महान वृक्ष को छोड़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी एक हिस्सा को लेकर ना आच रहा सारे संप्रदाय का यही हाल है जितने संप्रदाय चल रहे हैं आजकल सब यही हाल है एकाध हिस्सा को ले लिया या उसमें से निकाल निचोड़ को निकाली इधर उधर की थोड़ी बहुत उन्होंने ग्रंथ बना लिया गुरु ग्रंथ साहेब है ने? कबीरा बना लिया लोगों ने और उसी को पीछे तो यही सब कुछ तो यही सब सब कुछ कुछ अरे नहीं है ये फल है असली पेड़ तो दूसरा है और लोग कुछ फल से मतलब पेड़ से क्या मतलब अरे मोर फल के मतलब तुमको है पेड़ के उन्हें फल कहाँ से आ जाना जिस फल को तुम छकना चाह रहे हो वो पेड़ के बना कैसे हो जिसने भी निकाल के दिया है पेड़ कि निकाल के दिया गया और उस पेड़ का तुम पोषण नहीं करते रहोगे तो अगला फल मिलेगा क्या तो पेड़ों का पोषण कौन करेगा मर गए गुरु लोग बोल लोग करेंगे जिनने तुमको फल खिला दिया था वही वेदों का पोषण करेंगे और तो फल छकते रह जाएगा ये एक फल कोई ऐसा नहीं, नहीं होता है ना वेदों का पोषण हम ही करना होगा तभी उससे जो दिया वो फल का असली लाभ मिलेगा पर गाते हैं अखिलम बुद्धवानंदिभ श्रुति के तात्पर्य श्रुति के संपूर्ण तात्पर्य को अबुध न जानते वे जड़ बुद्धि वाले अविवेकी लोग भ्राम्य दे अलग अलग व्याख्या करता हुआ अनेकों टीका टिप्पण व्याख्या करते हुए अनेक संप्रदाय निर्माण करता हुआ भ्रम्य भ्राम्य देवे की तू विवेकी क्या है श्रुति के संपूर्णता सही सही समझ करके आनंदवार श्रुति अपने आनंद सागर मस्त रहता है तरेवे की नो निश्चय की दृशा तो विवेक का निश्चय कैसा होता है इकांक्षा महा माया मेघो जगन्नीर वर्षत्व यहाँ निर् नाभ माया मेघो जगत् माया गया है बादल के समान है जगत क्या है जल के समान और ब्रह्म आकाश के चाहे बादल जैसा भी आवे और जावे जितनी भी जल बरसे ना बरसे आकाश का क्या बिगड़ता है आकाश तो जैसे करते ही रहता है आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता उसी प्रकार से माया रूपी बादल सुख दुख राग द्वेष शत्रु मित्र इत्यादि रूपेण अनंत रूपेण बारिश करते रहे तो मैं जो चिदाकाश हूं सच्चिदान रूप हूं मेरे सब में क्या तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कहते हैं माया मेघो जगन्नीरम वर्षतु यथा ये तथा मेघा मेघ को कैसे करें यहां पर से वहां पर से नहीं, जैसे तैसे आंधी तूफान के साथ बरसे जैसा करे जैसा जगत पैदा करे उससे मर्जी का मतलब कि साधक मुक् के सामने शत्रु मित्र के रूप में आ जावे राग देश के रूप में आ जावे गुरु शिष्य रूप में आ जावे, जैसे रूप में भी आवे हमया आते रहे कोई दिक्कत नहीं छिदाकाश नौहानि चिदाकाश का कोई हानि नहीं होट का मामला बताता है ऊँट का कहानी वैसे ऊँट ने कहा अरे नगाड़े बज गए मेरे पीठ पर उससे हृदय में कंपन नहीं आई तेरी डफरी मेरे को क्या बिगाड़ सकता है उसी प्रकार से आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हो गई तो आत्मा का कुछ भी बिगड़ा नहीं आज तक तो ये परिदृश्य मार एक छोटी सी जगत ये मेरा क्या बिगाड़ेगा कुछ नहीं बता प्रत्यक्ष अनुभव है ना आपके जन्म से लेकर ललाब तक तो कितने स्वप्न आपने देखा होगा कितने जगत आपने पैदा कर लिया और मिट गए हो नहीं पैदा हुआ आपके अंदर आपने ही अनंत जगत आता पदा करके नष्ट कर चुके हो क्या फर्क पड़ा आपको वैसे-वैसे वैसे हैं आप। किसी भी स्वप्न को कुप्रभाव, सुप्रभाव, कुछ है? नहीं। जैसे आप अपने में अनंत स्वप्नों को कल्पना करके नाश कर डाले कोई असर आप पर नहीं रहा है तो भाई अनंत जगत में उत्पन्न होते जाते रहे आपको क्यों असर कर रहा है यह भी असर नहीं करता है न नी है न लाभ इस ग्रंथाभ्यास ग्रंथाभ्यास बता रहे हैं इमस्थ दीपम कूटस्थ दीपम यो अनुसंधत्ते निरंतरम स्वयं कूटस्थ रूपे दीप्यते निरम इस कूटस्थीप को जो निरंतर अनुसंधान करता है वही कूटस् रूपेण दीप के निरंतर जगत विराजमान रहता है इस प्रकार से श्रीमद परमश प्रजकाचार्य श्री भारतीय किख्य विदुषा विरचिता कूटस्दीप तात्पर्य इस प्रकार प्रकरण का निर्माता श्रीमद परमश प्रविराज काचार्य श्री भारती और विद्यारण मनी जो दो गुरुवर्य है उनका शिष्य कि जो प्रसिद्ध हैं विद्वान है उनके द्वारा तरफित तात्पर्य दीपिक को प्राप्त हो जाता है इस तरह से यह ग्रंथ आठवा प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हुआ अब नवम प्रकरण आरंभ होगा नववा प्रकरण आरंभ होगा नवम ध्यान प्रकरण नवे प्रकरण का नाम है ध्यान प्रकरणम यहाँ वही संवादि भ्रम को लेकर शुरू कर मुनीश्वर संक्षेपी श्री, श्री रामकृष्ण पंडित कहते हैं श्री भारती दीर्घ विद्यारण्य मुनि यह दो मेरे गुरुवरी ईश्वर हैं उनको नमस्कार करके इस ध्यानदीप नामक स्पकरण ग्रंथ का मैं संक्षेप द्वारा व्याख्या किया जाता है मया संक्षेप व्याख्या क्रियते क्रिय कोई मंगलाचरण वगैरह का इस ग्रंथ का आदि है जो अधिकारी आदि हैं वही इसके भी अधिकारी आदि होने से पृथक कथन करने को अपेक्षा नहीं है यह दादि वेदांत शास्त्र नृत्यादि साधन संपन्न से सम्यक श्रवणानवत तत्व पदार्थन पूर्वकम महावाक्यार्थ महावाक्यार्थ परोक्ष महावाक्यापक्ष महावाक्या अरोक्ष ब्रह्म भावक्षण मोक्षित वेदांत शास्त्रे इन वेदांत वेदातशास्त्रो में नितवस्तुवेदि साधन चतुष सनुष्ठान वाला तत्म पदार विवेशन पूराक महावाक्या अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव रूप मोक्ष होता है किसको जो सातुर्थ संपन्न है अनुष्ठान करता हुआ रहता है उसके लिए होता है यह बात इस वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित है तथा श्रुतोपनिषत् कश्या बुद्धिमान्या केनचित प्रतिबंध न वाख्यार्थ विषय अप्रोक्ष प्रमित अनु अनुपत्त हो कई बार होता है तो भी बहो यमन विद्यु कठोर में आ रहा ना सुनने के बावजूद भी बहुत सारे लोग वेदांत जानते नहीं समझते नहीं क्या है सुन तो लेते हैं सुनने के बावजूद भी समझते नहीं हैं समझने पर भी अनुभव नहीं होता क्यों कहते बुद्धि की मंदता आदि अनेकों दोष है सबसे मुख्य दोष बुद्धि मान्यता क्या का एकदम के द्वारा तीव्र उस बुद्धि से झटि पकड़ में आती है वेदांत मंद बुद्धि को नहीं पकड़ में आती नींद आती रहती है वेदांत पाठ इसलिए कहते कि देखो श्रुक्तोपनिषद्या जितने प्रसन्न को सुन लिया है फिर भी बुद्धि मानद्यादि ना बुद्धि मानद्यादि दोषों के कारण से न कोई प्रतिबंध के कारण से वाक्यार्थ विषय अपरोपत्त महावाक्यों के अर्थ के अपरोक्षानुभूति जो उत्पन्न हुई हो ऐसे लोगों के लिए सत्यान तद द्वारा मोक्ष फल उपासनादर्शीशु उसके उत्पादन उत्पादन करने द्वारा हम क्या करना चाहते हैं मोक्ष को फल देने वाले कुछ उपासनाओं को दिखाने के लिए आदो मोक्ष सबसे पहला श्लोक में के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि का उपासना द्वारा भी आप अनुभव कर सकते हैं उपासना के माध्यम से कैसे होता है उसी प्रतिज्ञा करते हैं एक दृष्टान्त के माध्यम से संवादि ब्रम ब्रह्म तत्व तो क्या अपिमुच्य हाँ उत्तरे श्रदो द्रुदोपास्तर कथा संवाद भ्रमों के समान कर संवाद भ्रम क्या होता है हैं दो चोर थे दो चोर एक चौराहे पर खड़े हो गए हा? एक चौराहे पर खड़े हो गए और दोनों सोच रहा भाई देखो तुम किस तरफ जाओगे एक ने दूसरे को पूछा कहा कि तुम किस तरफ जाओ उसके भिंतर में जाऊँगा अच्छा ठीक है ऐसा है देखो ओ उधर प्रकाश दिख रहा है लगता है वहाँ मणि है विशेष जरूर मैं वहाँ छापा मारूँगा वहाँ मैं चोरी करूँगा ठीक है फिर दूसरा गाय देखो वहाँ भी ऐसी प्रकाश दिख रही है जैसे वहाँ दिख रहा है तेरे को मेरे को यहाँ दिख रहा है जरूर वहाँ भी मणि होगा मैं जाऊँगा वहाँ तोड़ता करूँगा घूसूँगा मैं भी मणि को पालूंगा दोनों भ्रांति में है प्रकाश को मणि समझ रहे हैं दोनों को पता नहीं सचमुच वो मणि है या नहीं दोनों भ्रांति पूर्वक चल रहे हैं अपने अपने दिशा में दोनों गए दोनों ताला तोड़ताड़ घुस गए एक को मणि मिला दूसरे को नहीं मिला एक क्या दीपक जल रहा था वो दीपक के प्रकाश निकल आ रही उसको मणि समझ गया प्रकाश में उसको दीपक मिला इसलिए वहां चलता हुआ दूसरा गया सही जगह पहुंच गया एक मूर्ति थी मूर्ति का नाक में बढ़िया मणि लगा हुआ था उसकी चमक आ रही उसको मणि ही भ्रांति से प्रवृत्त हुए हैं लेकिन एक का प्रवृत्ति सफल जनक हुआ और दूसरी प्रवृत्ति विफलजनक हुआ सफलजनक प्रवृत्ति को संवादी भ्रांति कहते हैं, और विफलजनक प्रवृत्ति हुई का कारण था वो विसंवादी भ्रांति संवाद भ्रमवत उपास्थ्य भी इसे ब्रह्म अप्रम को ब्रह्म समझ करके चलो भ्रांति पर चल रहे हैं अप्रम चल रहा है ब्रह्म समझ करके अंत क्या मिलेगा उसको ब्रह्म ही मिल जाएगा भयंस ने यही तो दृष्टांत दिया था ना भैंस ब्रह्म तोड़ी था भैंस को पकड़ करके चला चलाओ और पहुंच गया ब्रह्म अप्रम से चला और ब्रह्म पहुंच गया योग सूत्र के आधार पर इसे ध्यान नाम रखा योग सूत्र में क्या कहा यथाभि मदद ध्यान सूत्र अभिमत का ध्यान से शुरू कर दो जो आपके मन को अत्यंत पसंद आकर जिसमें आपका मन टिक जाए उसी से जाए। चालू करो जाओ वहां से जब चालू करोगे तो धीरे धीरे उसके गहराई में जाएगा अपने आप मन वहां तक तो पहुंच जाएगा इसे भैंस वाले ने वहां तक तो पहुंचना है अभिमत क्या था उसका भैंस उसका उस की भैंस वहां से हो ब्रह्म हम हो गया तदित तो यहां पर भी हो सकता है उपासना के माध्यम से ब्रह्म से शुरू करोगे इन पहुंचोगे ब्रह्म में ऐसे कहां प्रमाण है आपको कथ ब्रह्म तत्व तो मुच्छ मुक्त हो सकता है तापनीय अतः एक है। उस परिषद में श्रोता उपासना का वर्णन किया गया है इसकी टीका कल देगी